माँ शारदा देवी माया स्वीकार श्री माँ जितने दिन जयराम बांटने में, में रहती उन्हें हदित लोड परिश्रम करना पड़ता था किसी दिन सवेरे से संध्या तक हाड़ी हाड़ी धान उबाला जा रहा है तो किसी दिन ढेकी में धान कूटा जा रहा है साथ साथ रसोई पकाना बर्तन मलना जल ले आना सब कुछ है श्री माँ की जन्य जिस भांति वृद्धावस्था में भी अक्लांत परिश्रमशिला थी कुसी भांति श्रीमा भी सदैव अपने जननी के पास रहकर प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करती थी भाइयों के गृहस्थी में एक बार श्रीमा को कठिन परिश्रम करना पड़ा था इससे उनके पैर सूझ जाने पर उसे दिखलाते हुए उन्होंने कहा था गिरीश बाबू ने सत्य ही कहा था कि इन लोगों ने सिर काट कर तपस्या की थी जो हो अब हम उन्नीस ईस्वी में श्री के जयराम भाटी के अवस्थान काल की घटनाओं पर ही लौटे कुछ समय श्रीमा साधारणतः जयराम बाटी में निवास करती थी पर बीच बीच में कामार पुकुर जाकर कुछ समय व्यतीत कर आती थी इस बार भी वे कांमार पुकुर गई और वहीं बीमार पड़ गई सीमा के घर की नौकरानी सागर की मां कहती है कि उसने बीमारी के समय उनकी सेवा शुश्रूषा की थी भयानक कय और दस्त के कारण दुर्बल हो श्रीमा बिछोने पर पड़ी है और नौकरानी निर्विकार भाव से साफ कर रही है यह देख उस दशा में भी उन्होंने नौकरानी से पूछा था क्यों री तुझे घृणा नहीं लग रही है नौकरानी ने उत्तर दिया घृणा होती तो हाथों से क्यों उठाती रोग प्रारंभ होते ही बेलुर मठ और जयराम बाटी में खबर भेज दी गई जयराम बाटी के काली मामा आए और बैलगाड़ी पश्चिमाँ को अपने घर ले गए उस समय बीमारी कुछ कम थी तीन चार दिन में बेलुर मठ से दो साधु श्रीमा को बुलाने के लिए आ गए किंतु श्रीमा उस बार वहाँ नहीं गई सागर की मां की सेवा से संतुष्ट हो श्रीमा ने उसे आशीर्वाद दिया तुझे तो भोजन वस्त्र का कष्ट नहीं होगा वर्णन के अंत में सागर की मां ने कहा बात तो सच है बाबू अभी तक हमें खाने पहनने का कष्ट नहीं हुआ ठाकुर चलाते जा रहे हैं आलोच्य समय में सवा साल गाँव में बिताकर श्री अक्टूबर उन्नीस ईस्वी में पगली मामी राधु अपने चाचा नीलमाधव और ग्राम वाणी भानुभुआ के साथ कलकत्ता आई और लगभग एक वर्ष तक सोलह ए बोझपाड़ा लेन के मकान में ठहरी उस समय निवेदिता विद्यालय सत्रह बोझपाड़ा लेन में चला गया था दूसरे वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ में दुर्गोत्सव का आयोजन किया उस समय श्री की उपस्थिति एकांत वांछनी समझ पूजा के कई दिन तक स्त्री भक्तों के साथ श्री को उन्होंने नीलाम नीलाम्बर बाबू के किराए के मकान में ला कर रखा इस बार पूजा का संकल्प श्री के नाम से किया गया कारण स्वामी विवेकानंद ने कहा था हम लोग तो कौपिनधारी हैं हमारे नाम से संकल्प नहीं होगा श्री के सेवक कृष्णलाल महाराज ने इस पूजा में पूजा का आसन ग्रहण किया और स्वामी रामकृष्णानंद जी के पिता श्री ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती तंत्र धारक हुए स्वामीजी ने श्री के हाथों तंत्र धारक को 25 रुपया प्रणामी दिलवाई थी श्री के घर के निकट जो सकरी गली की तरह स्थान था उसी रास्ते से एक रात्रि में एक चोर रसोई घर की खिड़की तोड़कर भीतर आया हमेशा के अभ्यास की तरह पगली मामी रात्रि के अंतिम भाग में चारपाई छोड़ हाथ में दिया लिए बाहर आई त्यों ही रसोईघर में चोर को देख भय से मूर्छित हो गिर पड़े घर के सभी लोगों के प्रयास से वे होश में तो आ गई किंतु उनका पागलपन बहुत बढ़ गया सीमा ने अंत में उन्हें ले गाँव लौट जाने का निश्चय किया सीमा के कलकत्ता आने पर राधु के पालन पोषण का भार कुसुम कुमारी के हाथों सौंपा गया था इसी से योगीन माँ आदि ने सीमा से कहा कि इसी स्त्री के ऊपर राधू का भार सौंप पुत्री सहित सुरबाला को गाँव भेज देना उचित है और उनका यह व्यवहार व्यवहार कलकत्ते के भक्त लोग उठाएंगे परंतु श्री को किसी हालत में गांव नहीं जाना चाहिए उनका कलकत्ते में ही रहना युक्तिसंगत है श्री उस समय सब कुछ सुनती गई कोई उत्तर नहीं दिया किंतु संध्या समय जब वे जब करने बैठी तब उनके मानस चक्षु के सम्मुख जो दृश्य भाषित हो उठा उससे वे और स्थिर रह सकें उन्होंने देखा कि उन मादनी सुरबाला के स्वच्छंद व्यवहार के कारण कन्या राधु को कष्ट हो रहा है यहाँ तक कि जिस किसी समय उसकी प्राण हानि की संभावना है यह देख श्री इतनी विचलित हुई कि तभी आसन त्याग योगिन मां के समीप पहुँच उन्होंने सब कुछ खोल कर बताया और यह भी कहा कि राधु को छोड़ अब कलकत्ते में रहना संभव नहीं है बालिका के कल्याण के निमित्त उन्हें जयराम बाटी जाना ही होगा श्री माँ राधो और उसकी मां को ले जयराम बाटी चली गई चाचा नील माधव भी साथ गए केवल भानु बुआ कुछ दिन और गंगा स्नान करने के लिए कलकत्ते में रह गई इसके पश्चात प्रायः दो वर्ष का इतिहास हमें ज्ञात नहीं है फिर भी हम यह जानते हैं कि श्री प्रायः जगतधात्री पूजा के पूर्व गांव जाती थी और जाड़े के अंत में कलकत्ता आ जाती थी संभवतः इन दो वर्षों में भी ऐसा ही हुआ हो उन्नीस सौ चार ईस्वी के माघ महीने में जब श्रीमा कलकत्ता आई तब दो एक नंबर बाग बाजार स्ट्रीट के, के किराए के मकान में ठहरी इस मकान की व्यवस्था स्वामी शारदानंद जी ने श्रीमा के लिए पौष में ही कर रखी थी जहाँ वे प्रायः डेढ़ वर्ष रहीं श्रीमा को ले आने के लिए इस बार स्वामी शारदानंद जी स्वामी विरजानंद योगीन माँ आदि वर्धमान के रास्ते से जयराम बांटी गए थे और नीलमाधव भानुभुआ आदि बहुत से लोग सीमा के साथ उसी रास्ते कलकत्ता आए थे बाग बाजार के मकान में स्वामी शारदानंद जी स्वयं रहकर सीमा की सेवा आदि की व्यवस्था करते थे इसी समय से श्रीमती ओलीबुल सी की सेवा के निमित्त निमित अर्थ सहायता देने लगी इस बीच माताजी के पोष्य वर्ग की संख्या में विशेष वृद्धि हुई सीमा के चाचा नीलमाधव पाइक पाड़ा के राजगृह में रसोइये के कार्य द्वारा अपनी जीविका चलाते थे वृद्धावस्था में काम छोड़कर पेंशन पाने लगे परंतु वे अविवाहित थे गांव में श्री के अतिरिक्त उनका भार ग्रहण करने वाला दूसरा कोई नहीं था अतः अंतिम कुछ वर्ष वे श्री की देखरेख में ही रहते थे श्री के साथ यह उनका दूसरी बार कलकत्ता आया आना हुआ सी अपने हाथों से उसकी सेवा करती थी उनको अपने लिए भक्तों के द्वारा जो भी वस्तुएँ प्राप्त होती उनमें से बढ़िया बढ़िया वस्तुएं छाँट कर नीलमाधव के लिए भेज देती थी भक्तगण सी के निमित्त कलकत्ते के बाज़ारों से मैंगो बेस फल फस... बेफसली आम आदि अप्राप्त फल ले आते और नीलमाधव को ही वे सब पहले खाने को मिलते यदि इस बात का कोई प्रतिवाद करता तो श्री कहती बेटा चाचा जी कितने दिनों के मेहमान हैं अब उनके साथ को मिटा देना ही श्रेयस्कर है हम लोग तो अभी बहुत दिन रहेंगे बहुत सी चीज़ें खाएंगे। उनकी बातों एवं कार्यों से केवल नील नीलमाधव के प्रति ही ऐसी आंतरिकता प्रकट नहीं होती थी बल्कि दूसरों के चित्त भी उस अकृत्रिम स्नेह डोर से बंधे रहते थे इसका परिचय हमें यथा समय प्राप्त होगा बाग बाजार के उस मकान में रहते समय श्रीमान निवेदिता विद्यालय के साथ घनिष्ठ संपर्क रखती विद्यालय के अधिकारी लोग भी उनकी सेवा के लिए सदैव प्रस्तुत रहते विद्यालय की घोड़ा गाड़ी पर वे गंगा स्नान करने जाती और छुट्टी के दिन उसी गाड़ी से वे कभी कभी चिड़ियाखाना जादूगर कंपनी बाग काली घाट आदि स्थानों को देख आती ऐसे अवसरों पर वे थोड़ा पैदल भी चल लेती उद्देश्य रहता कि पैर की गठियाँ यदि कुछ कम हो जाए दक्षिणेश्वर में श्री को जो बाथ का रोग हुआ था वह उनका चिर संगनी बना रहा और उन्हें इस समय भी लंगड़ा कर चलना पड़ता था १९०४ सौ ईस्वी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर श्री माँ निमंत्रित हो प्रातःकाल ठाकुरगाछी योगोद्यान में गई उनके साथ लक्ष्मी दीदी गोलाप माँ तथा उनकी भतीजियां नलनी और राधु थी उत्सव देख श्री विशेष आनंदित हुई किंतु योगोद्यान के अध्यक्ष योग विनोद महाराज के अनुरोध से उन्हें वहाँ चादर और संध्या को छः बजे तक चुपचाप बैठी रह सैकड़ों भक्तों का अविराम प्रणाम ग्रहण करना पड़ा इससे उन्हें विशेष कष्ट हुआ घर लौटकर उन्होंने इसकी चर्चा गोलाब मासे की तत्पूर्व कुछ भी नहीं कहा बाग बाजार के इसी मकान में रहते समय श्री गिरीश बाबू के अनुरोध से एक रात्रि बिल्व मंगल देखने गई बिल्व के एक प्रेम को देख प्रशंसा करती हुई बोली आह आहा, आहा� इसी समय अति वृद्धा और पीड़िता गोपाल की मां भगनी निवेदिता की बालिका विद्यालय के, बाल के भवन के एक कमरे में निवास कर रही थी श्री इनका सम्मान सास के समान किया करती थी और बीच बीच में उन्हें देखने जाया करती थी गोपाल की मां का भोजन श्री के ही मकान से भेजा जाता था अंतिम दिनों में उन्हें बाह्य ज्ञान बहुत कम रहता केवल जबकि माला के संबंध में वे बहुत सतर्क रहती उसके न मिलने पर छटपटाती वे किसी को पहचान नहीं सकती थी किंतु श्री माँ के समीप जाने पर स्फुट स्वर में बोल उठती कौन बहू आओ 1904 सौ ईस्वी की श्री जगद्धात्री पूजा के अवसर पर श्री माँ का जयराम बाटी जाना नहीं हुआ क्योंकि उनका परिवार इतना बृहद हो गया था कि सभी को लेकर जाना आना अत्यंत व्ययसाध्य था फिर उस समय उनके स्वास्थ्य में कुछ तो सुधार हो रहा था ऐसे समय जयराम भाटी जैसे मलेरिया युक्त स्थान में रहने से रोग का आक्रमण अवश्य भावी समझ भक्तों ने श्री को वहां जाने नहीं दिया किंतु श्री जगत की पूजा उनके प्राणों की अति प्रिय वस्तु थी इसी से उन्होंने अपने भाई वरदा प्रसाद और एक भक्त द्वारा पूजा की सारी सामग्रियां भिजवा दी पूजा की समाप्ति के पश्चात इन लोगों के लौट आने पर सिलसिलेवार सब जोरा सुन श्री परम आनंदित हुई तत्पश्चात आधे अगन थे जगन्नाथपुरी जाने का आयोजन चलने लगा उस समय पुरी तक बंगाल नागपुर रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई थी द्वितीय श्रेणी के एक रिजर्व डिब्बे में सीमा के साथ नीलमाधव पगनी मामी गोलाप माँ लक्ष्मी दीदी राधू मास्टर महाशय की पत्नी चुनीलाल बाबू की स्त्री और कुसुम कुमारी को भी जगह मिली इंटर में स्वामी प्रेमानंद तथा अन्य भक्त थे सारी रात्रि गाड़ी में बिता दूसरे दिन प्रातः काल वे लोग पूरी धाम पहुँचे मंदिर के रास्ते पर स्थित बलराम बाबू की धर्मशाला क्षेत्रवासी का मठ श्री और उनके साथियों के लिए खोल दी गई स्वामी प्रेमानंद जी बलराम बाबू के समुद्र के निकटवर्ती दूसरे मकान शशि निकेतन में चले गए पूरी पहुँच कर श्री माँ जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन कर आई वे भक्तों के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाती और संध्या समय उनकी आरती में उपस्थित होती थी एक दिन क्षेत्रवासी के मठ में कथा का आयोजन हुआ पंडे ने आकर प्राचीन पुस्तक से श्री जगन्नाथ जी का इतिहास तथा उनके महात्मा का वर्णन किया इसी उपलक्ष में उस दिन लगभग पचास पंडों को छक कर भोजन कराया गया श्री आदि के लिए उस समय प्रतिदिन श्री मंदिर से महाप्रसाद आता था पंडों को भी महाप्रसाद दिया गया था इसके कई दिन पश्चात श्रीमा की इच्छा हुई कि गाँव में से जन्नी आदि को श्री जगन्नाथ दर्शन के निमित्त ले आया जाए तदनुसार एक भक्त जयराम बाटी भेजा गया यह बात पगली मामी को बिना बताए ही करनी पड़ी क्योंकि वे यह नहीं चाहती थी कि उनकी पुत्री राधू के अतिरिक्त परिवार का अन्य कोई भी श्री के स्नेह का हिस्सेदार बने उस समय विष्णुपुर की रेलवे लाइन खुल गई थी भक्त ने विष्णुपुर पहुंच, ऊट गाड़ी, गाड़ी से कोतलपुर और शेष मार्ग पैदल जा श्री की जन्नी तथा काली मामा को सी का संदेश बताया पहले तो इन्हीं दोनों के जाने की बात थी तीर्थ के नाम से दल बढ़ गया अंत में नानी काली मामा तथा उनके ससुर स्त्रीपुत्र और सीताराम नामक जयराम भाटी के एक वृद्ध सदगोप गढ़वेता के मार्ग से पूरी उपस्थित हुए इन सबके क्षेत्रवासी के, के मठ में उपस्थित होते ही सुरबाला का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया वे श्रीमा के सम्मुख हाथ घुमा घुमा कर ग्रामीण ढंग से अनेक खरी खोटी सुनाने लगी श्री जगन्नाथ धाम की यह रीति है कि यहाँ महाप्रसाद ग्रहण करने के संबंध में किसी प्रकार का जाति विचार नहीं किया जाता इतना ही नहीं मंदिर के अंतर्गत आनंद बाजार में आचंडाल सभी एक दूसरे के मुंह में प्रसाद देते हैं और हर एक के हाथ से उसे ग्रहण करते हैं इस प्रथा की मर्यादा स्वीकार करते हुए श्रीमान ने एक दिन श्री जगन्नाथ जी के बाल भोग की खिचड़ी महाप्रसाद को ले सभी के मुख में डाला और तुम लोग भी मेरे मुंह में प्रसाद डालो कहकर उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण किया संजोगवश इस आनंदोत्सव के समय मास्टर महाशय और वरदा मामा भी कलकत्ते थे वहाँ उपस्थित हो गए और उन लोगों ने भी उसी तरह प्रसाद ग्रहण किया जितने लोग जयराम बाटी से आए थे नानी को छोड़ सभी पौष के महीने में वहाँ लौट गए श्रीमा के में इसके बाद कुछ दिन और रहे। उस समय तक उनके पैर का फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया था पैर की गठिया भी प्रबल न थी और शरीर भी बहुत कुछ स्वस्थ था इससे उन्होंने पुरी के अनेक दृष्टव्य स्थानों के जैसे श्री जगन्नाथ जी की रंधनशाला गुंडिचाबाड़ी लक्ष्मीजला नरेंद्र सरोवर और उससे संलग्न मठ तथा गोवर्धन मठ आदि के दर्शन किए इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री मंदिर की प्रदक्षिणा की तथा दो दिन समुद्र स्नान भी किया उनका मन भी उस समय विशेष प्रफुल्ल था अतएव साथियों के साथ बैठ अनेक प्राचीन बातों की चर्चा करती थी इस प्रकार कुछ समय नीलाचल में आनन्दपूर्वक बिता माघ मास के प्रथम भाग में वे अपनी माँ तथा अन्य साथियों के साथ कलकत्ते के बाग बाजार के मकान में लौट आई थोड़े दिन कलकत्ते में रहकर नानी जयराम बाटी चली गई